ओम ज्ञानतिरंध से ज्ञानंजन शाक चक्षुर्मीत ये तस्मी श्री गुर नम भक्ति समृत सिंधु प्रभुपाद शुद्ध भक्ति को विशेष देते शुद्ध भक्ति क्या है सर्वधमा परित्यज्जा मेक शरणं रज गीता का चरम श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि और सब कुछ त्याग करके सिर्फ मेरे चरण पर शरण लो तो ऐसे देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में एक भूल धारणा बहुत प्रचलित है कि बहुत देव देवी गान है देवता और सब एक ही है और कृष्ण सेवा आगा करेंगे या महादेव या देवी चंद्र इंद्र सूर्य सब एक ही है सब देव देवी एक ही है देखिए इन गीता में श्री कृष्ण बोलते है और प्रमाण देते हैं और व्याख्या करते है कैसे सब देव देवी देवी गण नहीं है श्री कृष्ण सबके ऊपर है मता पराम किंची धनंजय श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके ऊपर हूँ और देवतागण की पूजा करने से और मेरे मतलब श्री कृष्ण की पूजा करने से तो एक ही फल नहीं मिलते देव वृथा देवान पितृया थी पृथ वृ उठान यान थी भू जक्त न्याज न उप यां थी मां श्री कृष्ण कहते है कि जो देव देवी गंग की उपासना करते हैं तो देव देवी गंग के पास जाते हैं ईश्वर्य त्याग करने के बाद जो पितृगान की पूजा करते तो पितृगान के पास जाते जो भूत की पूजा करते तो अगली जीवन में भूत होगा और जो मेरी उपासना करते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं तो मेरा पास वापस आएंगे तो फर्क है सब एक ही नहीं है कई कई कहते हैं कि सब रास्ता एक ही है सब मत एक ही है सब जो भी आप करते हैं सब एक ही है सब धार्मिक आराधना और पंथा एक ही है तो कैसे है तो साधारण जीवन में हम समझ सकते हैं कि आप अगर मुंबई में है मुंबई में है और आप दिल्ली की ओर जा सकते तो पुणे के रास्ते में जाने से क्या होगा आप दिल्ली तक नहीं पहुंचेंगे तो बॉम्बे से एक दिल्ली जाते दूसरा रास्ता पुणे हैदराबाद दूसरा रास्ता गोवा तो दूसरे दूसरे रास्ते दूसरे दूसरे जायगा जाना के तो अगर आप एक में जाएंगे तो वो वो रास्ते के अनुसार वो सब टाउन में है वो सभी टाउन में पूछेंगे तो अगर दिल्ली को जाते हैं तो गोवा के रास्ते में जाने से कोई फायदा नहीं होगा दूसरा फल मिलेगा तो इस प्रकार भी अगर हम देव देवी पूजा करेंगे तो हम कृष्ण भक्ति नहीं मिलेंगे क्योंकि कृष्ण भक्ति शुद्ध निर्मल है और देव देवी पूजन पूजा पुझा करने किस लिए है कांग नाम सिद्धिम यह जानते यह देवता श्री कृष्ण कहते है कि सब देव देवी की उपासना करते हैं किस लिए क्योंकि कुछ चाहते हैं काम स्थाई स्थाई हृत ज्ञान प्रत्यंते देवता हाँ ये सब गीता का श्लोक है श्री कृष्ण कहते है की भौतिक कामना पूरी करने के लिए लोग देव देवी पूजा करते हैं भौतिक पाव उचाते है और देव देवी की उपासना करने से मिलते है लेकिन कृष्ण भक्ति की वैशिष्य या विशेष गुण है कि उसमें कोई अपनी इच्छा नहीं होती है सब देव देवी है। hey देवी के पास जाते hey देवी मुझको स दो हे महादेव हमारे सब तकलीफ कलाश कर दो तो इसलिए लोग सब शिव ब्रह्मा चंद्र इन्द्र सूर्य वाय गणेश सब देवताओं के पास जाते है लेकिन समझना चाहिए कि वो सब देव देवी गान भी श्री कृष्ण के दास और दासी हैं। स्वतंत्र नहीं है लोग ऐसे भूल धारणा करते हैं कि सब देव देवी गान और श्री कृष्ण एक ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की पूजा में क्या करना है घंटी बजाना धूप दीप फल फल इत्यादि श्री कृष्ण को अर्पण करना और देव देवी पूजा में भी क्या करना है तो विधि में थोड़ा सा फर्थक क्या होते हैं लेकिन लगभग एक ही है तो धूप दीप फल फल ये सब देवी देवियों को अर्पण करना है तो पूजा विधि लगभग एक ही है लेकिन उससे नहीं समझना चाहिए कि श्री कृष्ण और सब देवीगण लगभग है क्योंकि श्री कृष्ण परमेश्वर है ईश्वर परमा कृष्ण वो सब देव देवी देवीगण जो है तो ईश्वर है मतलब श्री कृष्ण का आदेश के अनुसार इस भौतिक जगत में कुछ पोजीशन लेते हैं जैसे कि इंद्र बरिश का विभाग का इंचार्ज है और सूर्य सूर्यदेव विभसवान तो प्रकाश देना का विभाग का अधिकारी है तो इसलिए सब देव देवी का दूसरा, दूसरा दूसरा विभाग है लेकिन सर्वोपरि श्री कृष्ण श्री कृष्णा का एक नाम देवदेव देव है गीता में अर्जुन श्री कृष्ण को बोले तुम देव देव हो देव देव जगत देव देव का क्या मतलब देव जैसे इंद्र देव, सूर्य देव चंद्र देव और देवी सरस्वती देवी अंबिका देवी उसका मतलब देव देव का क्या मतलब जो दूसरे लोगों के द्वारा आराधित होते हैं। मतलब हम देव देवी देवीगान की उपासना करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण देवदेव है उसका मतलब की जो देव है जो साधारण लोगों की पूजा ग्रहण करते हैं, वे श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। तो आगार वो सब देवगण श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। तो स्पष्ट है कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है सर्वोपरी का मतलब वो ही सबके ऊपर सबके माविक श्री कृष्ण तो एक प्रश्न हो सकते है कि किस लिए लोग देव देवी गण के पास जाते है आगा श्री कृष्ण की आराधना करने से और चरम फल मिलते? होते है क्योंकि लोग मूर्ख है काम स्थाई स्थायी हृत ज्ञान प्रपद्यंत देवता वृथ ज्ञान उसका मतलब नष्ट बुद्धि क्योंकि लोग सोच, सोचते हैं कि इस भौतिक संसार में उस सुख जो है इंद्रिय सुख वो ही सुख है इस भूल धारणा होने से लोग देव देवी देवी पूजा करते हैं, क्योंकि देवी देवी आम श्री कृष्ण की अनुमति प्राप्त करके तो ऐसा वर देते है ठीक है भाई चलो ठीक है सुंदरी स्त्री से विवाह करो तो इस प्रकार देव देवी देवीगण वर देते लेकिन वास्तव में वो मूल वरदाता बारद वर राज श्री कृष्ण श्री कृष्ण का एक नाम बारद राज वो सब देव देवी देवी बरदा मतलब सबको वर देते आशीर्वाद देते लेकिन बारद राज कौन है श्री कृष्ण भगवान क्योंकि सब देव देवीगण गान लोगों को बर देते है लेकिन श्री कृष्ण की अनुमति के, के सेवा नहीं दे सकते तो यही समझना चाहिए दूसरे श्लोक में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत बु पलंग थे शब्द अल्पेद जो देव देवी पूजा करते कि, किस लिए करते हैं? तो भौतिक फल प्राप्त करने के लिए लेकिन वो फल अस्थायी है तो लोग देवी देवियों के पास जाते है धनम देही रगवती भाई देही यासम दे सब भौतिक बार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो सब भौतिक फल जो है अस्थायी है जैसे कि धनम दे मुझको धन दो पैसा दो तो आप देवी देवियों से वो वर्ण मिल सकते हैं पैसा प्राप्त करने लेकिन जितना भी हो आप पैसा प्राप्त करते हैं। तो वो आपके पास नहीं रहेगा कम से कम मृत्यु का समय वो वो सब कुछ चढ़ना पड़ेगा अगर आप क्रोपती हो हजार क्रोपती हो तो मृत्यु का समय आप एक पैसा भी आपके साथ आप ले जा सकते तो अंत वक्त थूफलंग आप इतना आयोजन करते सब देव देवी गान की पूजा करने के लिए किंतु अंत वक्त लंगते वो सब फल जो आप मांगते वो सब अस्ताय है इसलिए अल्थमे दसा का क्या मतलब कम बुद्धि बुद्धि नहीं मूर्ख श्री कृष्ण कहते है मैं नहीं भागता हूँ श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है कहते हैं कि जो देव देवी आराधना करते हैं खाली मूर्ख है क्योंकि उससे क्या मिलेगा खाली भौतिक बार मिलेगा जिससे सुख नहीं मिलेगा हम सोचते रहे कि हम देव देवी उपासना करेंगे और वो देव देवी देवी उनका से हम सुखी होंगे लेकिन पैसा प्राप्त करने से आप क्या सुखी होंगे? नहीं है नहीं है वो सबसे बड़ा भूल धारणा है नहीं है आप खाली और चिंतित हो जाएंगे तो यही समझना चाहिए कि आप इतना व्यवस्था करते हैं सब देव देवी देवियों की पूजा करने के लिए तो एक ही पूजा अगर आप श्री कृष्ण के लिए करेंगे तो और कितना अच्छा बड़ मिलेगा तो देव देवी देवियों से कुछ पैसा कुछ फेसिलिटीज ऐसे मिल सकते हैं लेकिन श्री कृष्ण से क्या बर मिलते है आप मुक्ति मिल सकते हैं और उसके ऊपर भक्ति मिल सकते हैं, आप परमानंद प्रेमानंद कृष्ण भक्ति मिल सकते हैं। तो जो अज्ञानी है जो नहीं जानते हैं जीवन का क्या उद्देश्य है सोचते हैं कि ठीक है हम देव देवी पूजा करेंगे लेकिन भगवत गीता में श्रीमद भागवत में और इस भक्ति वृद्ध सिंधु में जो पूरी भक्ति के बारे में है देव देवी देवी आराधना करना शुद्ध भक्तों के लिए मना है नहीं करो केवल श्री कृष्ण की पूजा करो उससे आपका परम कल्याण होगा देवी अंबिका पार्वती उनका एक नाम कल्याण लेकिन वास्तव में परम कल्याण कैसे होते हैं, श्री कृष्ण की सेवा से भौतिक कल्याण जो है वो कृत्रिम कल्याण है वास्तविक कल्याण नहीं है वही समझना चाहिए देवी और सब वर जो देते हैं वो सब हमारे वास्तविक कल्याण की छाया का रूप है या प्रतिबिंब का रूप है वास्तविक कल्याण नहीं है वास्तविक कल्याण यही है श्री कृष्ण की भक्ति करना तो इसलिए श्री कृष्ण की भक्ति में केवल कृष्ण भक्ति करना चाहिए इसका मतलब शुद्ध कृष्ण भक्ति एकनिष्ट कृष्ण भक्ति एक मतलब ऐसा नहीं है कि हम श्री कृष्ण पूजा करते हैं और एक दिन कृष्ण पूजा करने, है दिन दूसरे देव की पूजा और तीसरा दिन तीसरे देव की पूजा वैसे नहीं है कि हम देव देवी की लॉटरी करते तो अगर एक, एक एक देव से वर नहीं मिलेगा और तो ठीक है हम दूसरा देव की आराधना करेंगे और अगर उससे वर नहीं मिलेगा तो तीसरे देव का पूजन करेगा तो वैसे नहीं है तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि सावधामं पर त्यजा मामेकम शरणा कि हमारे परम कल्याण कैसे प्राप्त होते है केवल श्री कृष्ण की भक्ति में श्री कृष्ण हमको खो भक्त और सर्वधरित जा कर्म खंड ज्ञान देव देवी उपासना तपस्या योगा सब कुछ छोड़ दो और केवल मेरी भक्ति करो तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि इसमें क्या क्या रिस्क है तो अगर वो सही नहीं है तो अगर श्री कृष्ण वाई कहते लेकिन वो सच नहीं है तो पूरा नुकसान होगा परंतु श्री कृष्ण कहते है चिंता मत करो मैं भगवान हूँ मैं तुम्हारा परम पिता हूँ तो मैं तुमको रक्षा करूंगा वो मेरे प्रतिश्रुति है तो ऐसा विश्वास होना चाहिए भक्ति में श्री कृष्ण के चरणों में और श्री श्री कृष्ण की प्रति प्रतिश्रुति में विश्वास होना चाहिए तो अगर वो विश्वास हो हम बहुत तुरंत से कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो सकते तो वो विश्वास होना चाहिए तो कैसे विश्वास हो सकते विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बहुत उदाहरण है भक्तों के जीवन में तो कैसे भक्ति प्राप्त होते है? बहुत उदाहरण है अर्जुन अम्बरीश महाराज युधिष्ठिर महाराज ध्रुव महाराज कुंती, दे, कुंती देवी सब बड़े बड़े भक्त तो सबकी भक्ति भावना थी सब सोचते थे कि मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है श्री कृष्णा के चरणों पर भक्ति करना और ऐसे भक्तों के जीवन में कोई नुकसान नहीं था तो ऐसा है कि भक्तों के जीवन में कठिनाई होने की भी श्री कृष्ण भक्तों को रक्षा करते और अंत में भक्तों परम पद प्राप्त होते मतलब गौलोक या वैकुंठ जगत में प्रवेश करते तो यही समझना चाहिए यही विश्वास करना चाहिए कि शास्त्रों से आचार्यों से और इतिहास में सब भक्तों के चरित्र से कि शुद्ध कृष्ण भक्ति हमारे एक, एक ही खाली अनखारी है इसलिए मैं भी शुद्ध कृष्ण भक्ति कर चाहता हूं लेकिन करना चाहिए तो काली टीला कला से या दीक्षा लेने से कोई वैष्णव नहीं होते वैष्णव का मतलब जो वास्तविक रूप से सर्वधाम पर त्याज एकम शरणम रजा जो वास्तविक रूप से श्री कृष्ण के चरणों पर शरण आगत होते है वो भक्त है तो वैसी भक्ति करना चाहिए तो शंका हो सकते शंका का मतलब पूरा विश्वास नहीं है हा? इस तरफ पर विश्वास है और दूसरे तरफ शंका तो शंका हो सकते तो यही शंका हो सकता है कि अगर मैं कृष्ण भक्ति खड़ूंगा तो सब दूसरे कर्तव्य जो है तो कैसे पुरना होगा तो देव देवी गण की पूजा करना चाहिए नहीं करना चाहिए और ऋषि गण जो हमको ज्ञान देते उनकी सेवा करना चाहिए माँ बाप की सेवा करना चाहिए सभी सेवा सब लोगों की सेवा करना चाहिए लेकिन श्री कृष्ण कहते माँ सूचा आगा करोगे मैं तुमको रक्षा करूँगा इसके बारे में भगवत में एक श्लोक है देवाशी भूताप्त नीनांग न कि करो नृनी चराजंग सर्वात्म नरण शरण्यंग कतो मुकुंदम परिहृत कार्तम इसका मतलब है की सब वीनी है सब का वीन है देवगन को गण को भूत मतलब साधारण लोगों को कुटुम्बों को और पशुओं को सभी प्राणियों को सब वीनी है मतलब देवगण से हम सूर्य का प्रकाश मिलते है नविश मिलते है वो सब देवगण का आयोजन है और ऋषिगण से हम ज्ञान मिलते हैं हमारे जीवन तो खुशल रूप से व्यतीत करने के लिए तिभाषी भूत मतलब दूसरा प्राणियों से भी हम सहाकारी मिलते हैं तो आप तक कटुम्बों से अवश्य है हमारे दायित्व है माँ बाप हमको जन्म देते हैं तो उनकी सेवा करना चाहिए और दिबारशी भूतार्थी और दूसरा लोग नृ समाज मतलब मानव समाज को हमारे कर्तव्य है तो सब पूरा समाज के लिए देवगण के लिए प्राणियों के लिए सबके लिए कुछ करना चाहिए लेकिन भगवत कहते हैं कि अगर हमारे सभी प्रयास श्री कृष्ण की सेवा में तो वो सब जो हम नहीं कर सकते मानव समाज के लिए देवगण के लिए दूसरे प्राणियों के लिए परिवार के लिए तो श्री कृष्ण उसको पूर्ण करेंगे जैसे कि आप अगर शुद्ध भक्त तो आप अगर हर समय भगवान की सेवा करते तो उसमें अगर मां के लिए पूरी सेवा नहीं करना है तो कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि श्री कृष्ण आपका माँ को भी मुक्ति और भक्ति देंगे तो इसलिए जो श्री कृष्ण कहते कि सावधाम प्रत्याजा मां एकम शरणम राजा पूरा रूप से श्री कृष्ण के चरण में शरण शरणागत होना चाहिए वो सही है उसमें कोई शंका नहीं है और सबका मूल कर्तव्य है वैसे करना है श्री कृष्ण शरणम मामा हरे कृष्ण